महाभारत सभा पर्व सठ पंचाशतमोध्याय है ध धिताष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत दूत दुतक्रीड़ा के लिए सभा निर्माण और धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को बुलाने के लिए विदुर को आज्ञा देना शकु निर्वाच याम तमेताम श्रिय दृष्टवा पांडुपुत्र युधिष्ठिरे तप्य से ताम हरिश्या जयताम वर शकुनी बोला विजय वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर के जिस लक्ष्मी को देखकर संताप हो रहे हो उसका मैं दूत के द्वारा अपहरण कर लूंगा आहूयतां परुती पुत्रो युधिष्ठि अगत् संशयह अयुध् च मुखे अक्षा छपन्न क्षत सन् विद्वान्न विधुषि मे विदि सरानक्षाश भारत परंतु राजन तुम कुंते पुत्र युधिष्ठिर को बुला लो मैं किसी संशय में पड़े बिना सेना के सामने युद्ध किए बिना केवल पासे फेंककर स्वयं किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही पांडवों को जीत लूंगा क्योंकि मैं दूत विद्या का ज्ञाता हूँ और पांडव इस कला से अनभिज्ञ हैं भारत दावों को मेरे धनुष समझो और पासों को मेरे बाण अक्षाणाम हृदय मेज्याम रथम विध्ये ममास्तरम पासों का जो हृदय मर्म है उसी को मेरे धनुष की प्रत्यंचा समझो और जहाँ से पासे फेंके जाते हैं वह स्थान ही मेरा रथ है दुर्योधन उवाचन अयम उत्सते राज्युम्क्षव दूते न पांडुपुत्रे तदनुा तुम अर्सी दुर्योधन बोला राजन ये मामा जी पासे फेंकने की कला में निपुण हैं ये दूत के द्वारा पांडवों से उनकी सम्मति ले लेने का उत्साह रखते हैं उसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए धृतराष्ट्रवाचम स्थितोस्में शासने भ्रातृ विदुर तेन संगम्य बेष्या धृतराष्ट्र बोले बेटा मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूँ उनसे मिलकर यह जान सकूँगा कि इस कार्य के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए दुर्योधन उवाच व्यपने बुद्धि पांडवा न तथा कौरभ दुर्योधन बोला पिताजी विदुर सब प्रकार से संशय रहित है वे आपकी बुद्धि को जुए के निश्चय से हटा देंगे कुरुनंदन वे जैसे पांडवों के हित में संलग्न रहते हैं वैसे मेरे हित में नहीं सामर्थ्यात पुरुष कार्यमतिम्यम दयोर्ना कार्य सुकुरुनंदन दयोर मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कार्य दूसरे के बल पर न करे कुरराज किसी भी कार्य में दो पुरुषों की राय पूर्ण रूप से नहीं मिलती भयम परिहर मंदम आत्मान परिपालय तिष्ठी दी मूर्ख मनुष्य भय का त्याग और आत्मरक्षा करते हुए भी यदि चुपचाप बैठा रहे उद्योग न करे तो वह वर्षा काल में भीगी हुई चटाई के समान नष्ट हो जाता है ना व्याधयो ना पेयम प्राप्त श्रेय प्रतीक्षते भवे कल्प तावत श्रेय समाचार रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं अतः जब तक अपने में सामर्थ्य हो तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए धिताष्ट वाच सर्वथा पुत्र बलभिर विग्रहों में वैरम विकारम विकारते तदवि शस्त्र धृतराष्ट ने कहा बेटा मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है जो कुल के विनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है अनथम अर्थम मंडसे राजपुत्र संग्रंथनम कलह सघोर तदय प्रवृत्त यथा कथेदी निशिताज का राजकुमार तुम दूतरूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो यह जुआ कलह को ही गूझने वाला एवं अत्यंत भयंकर है यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा दुर्योधन उवाच द्यूते पुराणे व्यवहार प्रणीत्यो नाचिन संप्रहार त्रोचताम शकुनिर्वाक्य मध्य सभा चिप्रम त्ञापयस्व दुर्योधन बोला पिताजी पुराने लोगों ने भी द्यूत क्रीड़ा का व्यवहार किया है उसमें न तो दोष है और न युद्ध ही होता है अतः आप शुकनी मामा की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ युद्ध के लिए सभा मंडप बन जाने की आज्ञा दीजिए स्वर्गद्वार दिव्यता नो विशिष्ट तद्वर्ति तद्वर्ती चाप्त तथा युक्त भवेद ध्यात्मनाल्यमेवरोदरम पांडव स्वरुस्व यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है उसके आसपास बैठने वाले लोगों के लिए भी वह वैसा ही सुखद होता है इस प्रकार इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा अतः आप पांडवों के साथ दूत क्रीड़ा की व्यवस्था कीजिए कीजिएटवाच वाक्यम न मे रोचते योक ये प्रिय तत्क्रियता पश्चात तपस्से तदुपाक्रम्य वाक्यम न ही न हि धर्मम हितराष्ट ने कहा बेटा तुमने जो बात कही है वह मुझे अच्छी नहीं लगती नरेंद्र जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके तुम पीछ, तुम पीछे पछताओगे क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली है धर्मानुकूल नहीं कही जा सकती दृष्टम झे तद विण सर्वम विपश्चिता बुद्धि विद्यानुगे तदेव ही ती महदयम क्षत्रिय जीव बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले से ही देख लिया था क्षत्रियो के लिए विनाशकारी वही यह महान भय मुझ विवश के सामने आ रहा है वैशंपायनुवाच्छतराष्ट्रो मनीषी दैव मरमं दुस्तरम च साोच्च पुषापुत्रक्ये स्थित राजमूच चेता सहस्रसंभां हेम वै दुर्यचिरा तुरा तोरणस्फाटि का सभामग्रा क्रोधमात्रे तद्स्तारा सुवंत युक्ता वैश्वजी कहते हैं जन्मे ऐसा कहकर बुद्धिमान राजा धृतराज ने देव को परम दुस्तर माना और देव के प्रताप से ही उनके चित्त पक्षित पर मोह छा गया वे कर्तव्या कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हो गए फिर पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही तत्पर होकर तोरण स्फटिक नामक सभा तैयार कराओ उसमें सुवर्ण तथा वैदुर से जटित एक हजार खंभे और सौ दरवाजे हों उस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई एक एक कोष की होनी चाहिए श्रुवात त्वरित निर्विशंका दक्षास्ता तदा चक्रुराशो शर्वद्रव्यापजह्रु सभा सहसिलता उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर एवं बुद्धिमान सहस्रो शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए उन्होंने शीघ्र ही वह सभा तैयार कर दी और उसमें सब तरह की वस्तुएं स्थान सजा दी काले नाल पे कालेनाथ राय राग्य प्रतीता थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणी एवं विचित्र सभा को अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया तत्पश्चात विश्वस्त सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार हो जाने की सूचना दी तथो विद्वान्तुरम मंत्र मुख्यम वाचे धृतराष्ट्रो नरेन्द्र युधिष्ठिरुत्र राजपुत्रम क्षिप्र मिहान य तत्पश्चात विद्वान राजा धित्राष्ट ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र यहाँ लिवा लाओ अभे अम्बे बहुरत्ना विचित्राश्यास नोपन्ना महारे साध्यताम भ्रातृ साधम सुहृदूतम वर्तताम चेती उनसे कहना मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है इसे बहुमूल्य सैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है युद्धि तुम तो अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सुहदों की दूत चीड़ा प्रारंभ हो इत महाभारती सभा पर्वणि दूत परवणी युधि ठिरान सर पंचाशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत युद्ध पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ